ज्ञात और अज्ञात है ना? जहाँ ज्ञान होता है वहां अज्ञान भी होता है जहाँ होना है वहां ना होना भी है और ये अपना जो स्वरूप है ये बात कही गई अभिज्ञातम वि जानताम विज्ञातम अभिजानताम आगे ये बात की जाएगी कि जो ये दावा करता है कि मैंने जान लिया तो उसने नहीं जाना तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक ठीक कही गई कि जो तुमको ये अभिमान हो गया है बेटा कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह झूल लिया ये तुम्हारी बुद्धि गलत है ये बुद्धि मिटनी चाहिए जो वेदिता है वो ज्ञान का विषय नहीं होता आग आग को नहीं जला सकती और ये ब्रह्म का वेदिता कोई अहम परिच्छिन्न बन करके बैठा हुआ नहीं है और ब्रह्म किसी का वेद नहीं है ये श्रुति तो आपने सुनी है कौन सी अपाणिपादो जौनो गृहिता पशत्य चक्षुस्णोच करण स्वेदी वेद्यम नस्यासी वेदता वो को जान रहा है ऐसा अभाव रूप से जान रहा है भाव रूप से जान रहा है स्वरूप रूप से जान रहा है परंतु न तो तस्यापति वेदता विज्ञातार बरे केन अभी जाने यार जो सबको जानने वाला है उसको भला कौन कैसे जानेगा तो मान्यत अतोषि विज्ञात्री इसीलिए वो ने उपनिष्क में आया अश्रुतम श्रोत अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री वो सुना नहीं जाता सुनता है वो मनन नहीं किया जाता मनन करता है वो विज्ञान का विषय नहीं होता विज्ञान का विज्ञाता है? है तो इतनी बात तो मालूम पड़ती है परंतु ये ब्रह्म है ये सत् समस्या तो भी महावाक्य के बिना नहीं मालूम पड़ती नान्य गतोषि विज्ञात्रे इस आत्मा के सिवा दूसरा कोई दूसरा कोई विज्ञाता नहीं है अब प्रश्न ये आया कि इसको जानना आसान है कि मुश्किल अनायास इसका ज्ञान हो जाता है कि कठिन है तो बोले भाई देखो जिसके दोष क्षीण हो गए वो तो श्रवण मात्र से ही इसका ज्ञान प्राप्त कर देता है और जिसके दोष क्षीण नहीं हुए हैं उसको इसको समझने में बहुत कठिनाई होती है और कोई ऐसा है कि लगन वाला हो तो दोष भी छीण कर ले और इसको जान ले क्योंकि उपनिषद में ये आखाई का आदि है सान्दोग्य उपनिषद में कि प्रजापति के पास विरोचन और इन्द्र दोनों सबको ज्ञान के लिए गए तो परमा महात्मा बिचारा तो ढोला भाला वो तो अपने अनुभव का उद्गीण करते हैं देखो जैसा जो होता है वैसा ही बमन करता है ये तो आपको मालूम ही है जैसा आहार होगा वैसे ही न बमन होगा तो महात्मा बिचारा दिन रात ब्रह्म की चर्चा करे ब्रह्म की चर्चा सुने ये लोक चर्चा जो होती है ना वो ये ऐसे और वो ऐसे वो तो बेवकूफ है उनका कोई मुंह थोड़ी बंद कर सकता है तो मुंह नहीं बंद करें करें लेकिन वो संसारी ही रहेंगे हमेशा वो हमारे रास्ते के साथी नहीं है मंत्र मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति तुलसी पहा निशंक हुए कीजिए प्रीति प्रती ये देखना वो तुम्हारे साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं मंत्र मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति जो एक रास्ते के राही हैं उनका संग होना चाहिए ना अब कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है अब ऐसा तो नहीं हो कि ये कई गाड़ी हो एक साथ ही अमृतसर भी पहुंचा दे और कलकत्ता पहुंचा दे तो गुरोचन और इंद्र दोनों संघर्ष प्रजापति ने दोनों को उपदेश किया कि ये जो आंख में आत्मा है ना आत्मा में और क्या बोलते हैं जो एसो अक्षनी पुरुषो दृश्य से ऐसा आत्माए जो ये आंख में पुरुष दिखता है ये आत्मा है एक तमृताम अभ्याम एक तद ये अमृत है अभय है ब्रह्म है सीधी सी बात है आंख में क्या है तो विरोचन ने जाके दूसरे की आंख में देखा पानी में देखा पीते में देखा दूसरे की आंख में तो देखा तो क्या देखता है तो देखा तो उसके सिर की परिषाई दूसरे की आंख में देख रही थी तो उसने कहा बस बस प्रजापति ने ये जो आंख में परखाई दिख रही है इसकी को बताया है, है जय ये अक्षरी पुरुषा जय ये अक्षरी पुरुष वो तो बोले जिस परखाएं तो शरीर की है तो फिर आत्मा शरीर ही है ये महाराज गुलोचन को मानू पड़ा और इंद्र ने विचार किया तो उसने उस दैी है उसके अंदर उसने ये विचार किया कि ये जो परछाई दिखती है ये तो बाहर से आई इतर क्या है तो वो तो नहीं मालूम पड़ता है तो गौ वर्ष से भी अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करके पुनः पुनः इंद्र ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और विरोचन तत्काल ही अपने को शरीर मान करके कि ये शरीर को ब्रह्म बताते हैं और चले गए क्योंकि विरोचन को तो भोग भोगना था और इंद्र के मन में जिज्ञासा थी तो जो परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सकल सूरत दूसरे धन की होती है उनकी फूर्ति दूसरे उनकी प्रवृत्ति ही दूसरे ढंग की होती है कि ये ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं कि नहीं आप बताओ कि आप सुख चाहते हो ये तो आपको तो बिल्कुल दुख मिटाना चाहते हो कि नहीं सुख साफ तो है ना कि दुख मिटाना चाहते हैं अच्छा मरना नहीं चाहते ये भी साफ है लेकिन आप अज्ञान मिटाना नहीं चाहते हो आप देख लो असल में आपका स्वरूप है क्योंकि आप हैं और आपका स्वरूप ज्ञान है क्योंकि आप जानते हैं सत्कार संस्कृत में है होता हो ये भाषा का ही भेद है भला अस्थि तीस है जो है उसी को सत्य बोलते हैं और चेक प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश है उसको उस बोलते हैं आप दूसरों को भी जानते हैं अपने को भी जानते हैं आप सेते हैं और आप अपने से बहुत प्रेम करते हैं आपका आत्मा प्रिय है आप बड़े प्यारे हैं आप बड़े जानकार हैं हैं? और आप हैं बोला? तो आप हैं के साथ तो रहना चाहते हैं जोड़ लेते हैं कितना रहना चाहते हैं बोले हमेशा रहना चाहते हैं कितना आनंद चाहते हैं बोले पूरा आनंद चाहते हैं लेकिन आप जानने के साथ ही क्यों नहीं जोड़ते कि हम पूरा जानना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान आत्मा का तिरस्कार करके बैठे हैं आप अपने सदात्मा को रखना चाहते हैं आनंद आत्मा को रखना चाहते हैं और ज्ञानात्मा का तिरस्कार करके बैठे हैं असल में आपके जीवन में जो मृत्यु आती है वो इसी अपराध का फल है क्योंकि आपने ज्ञानात्मा का तिरस्कार किया तो आपके जीवन में जो दुख आता है उसका भी यही कारण है कि आपने ज्ञानात्मा का तिरस्कार किया तिरस्कार क्या किया सारे तो चाहे सच कुछ भी हो चाहे परमार्थ कुछ भी हो हमको तो खाने पीने जीने से मतलब है कि परमार्थ को लेकर के क्या चाहतेगे ये जो परमार्थ की उपेक्षा है ये जो सच्चे ज्ञान की उपेक्षा है यही दुख और मृत्यु का हेतु है दुख मृत्यु में समृत्यु मातनोते यने वश्यते ज्ञातवाद एवं हर्ष सोतव जहाते ज्ञान होने पर हर्ष और शोक दोनों छूट जाते हैं इसका मतलब है कि अज्ञान से ही हर्ष और शोक संसार के हैं और अज्ञान से ही मृत्यु है क्योंकि तो आपने अपने अंदर अज्ञान को बचा लिया इसलिए मौत और दुख आकर के आपके भीतर बस गया इस अज्ञान को निकाल फें तो ये अज्ञान लेबोरेटरी में जाकर तो निकलने से रहा है ये प्रयोगशाला में नहीं निकलेगा हो है ना ये कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है हाँ ये ज्ञान स्वरूप है ज्ञान करो देखो एक ही गुरु के पास कोई सुन के तत्काल ग्रहण कर लेता है तत्व श्रवण मात्र है ना शुद्ध बुद्ध ने राव के श्रवण मात्र से ही तत्काल ज्ञान हो सकता है इसीलिए हमेशा सुनना चाहिए कि पता नहीं कब हमारे दिल में कौन सी ऐसी बात आके लग जाए शोध कर दे जो हमारे परिच्छि अहम भाव को मिटा दे और ये बात पढ़ने से नहीं होती ये भी हम बात बताते हैं आपको पढ़ने से उतना ही समझ में आता है जितना हम जानते हैं और पढ़ावे कोई तो, तो वो बात समझ में आती है जो हम पहले से नहीं समझते होते हैं पढ़ हवे कोई तो वो बात समझ में आती है जिसको हम पहले से नहीं समझते होते हैं और हम खुद किताब लेके पढ़ लें तो उतनी बात समझ में आएगी जितना हम पहले से जानते होते हैं तो एक गुरु के पास बैठ करके कोई सुन के ही सीख लेता है कोई गलत कोई विपरीत सीख लेता है किसी को भ्रांति हो जाती है किसी की समझ में नहीं होता है क्यों बोले आत्मतत्व अतिय है अतिद्रिय है का अभिप्राय क्या है इंद्रियों से कोई तो देखा नहीं जाता इंद्रियों से नहीं देख देता जाता इसलिए यदि कोई कहे कि मैंने जान लिया मैंने जान लिया तो ये बात बिल्कुल गलत बन जाती है किसको जान लिया क्या जा जान लिया है? किसको जान लिया क्या जान लिया किसने किसको किस रूप में जान लिया और बोले कि ये इसका उत्तर आगे बहुत बढ़िया है ये उत्तर दिया आगे कि नो नवेदे थी वेद थ हम ये भी नहीं कहते कि हमने नहीं जाना और हम ये भी नहीं कहते कि हमने जान लिया ये असल में मैं कहने की जरूरत नहीं है सोचने की जरूरत नहीं है अभिमान करने की जरूरत नहीं है और जितनी विद्या होती है भोग विद्या जो होती है वो अभिमान बढ़ाने वाली और अभिमान की स्थापना प्रतिष्ठा करने वाली होती है हमने ये जान लिया हमने वो जान लिया हमने वो जान लिया बोले ये कहिए जो यह हुआ मैं के रूप में किसी चीज को जानना था ना वो तो अपने को ना जानने से ही हुआ था अपने आप को जान लो इस सुख की शांति की हो देखो आपको ये जान होगा कि मैं कभी मरता नहीं है ना मौत का डर आपको लगता है कि नहीं लगता है आपको ऐसा ज्ञान होगा कि हमारे आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती तो मृत्यु का डर थूट जाएगा कि नहीं कब तो बोले हाय हाय हमारा धन गया हमारा जन गया हमारे रिश्तेदार गए उनकी याद करके रोते रहते हैं ना? आपको ज्ञान ये होगा कि वो ना आपके थे ना उनके आपके वो एक सपना आया था और टूट गया है? अब उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, है? वो बोले हाय हाय तो ये साथ हुआ हमारे तरीका नींद नार की और कोई नहीं तो आप देखेंगे कि जैसे सपने में पाप हो जाने से आपको जागृत अवस्था में उसका लेप नहीं होता वैसे ये संसार में जितने भी कर्म हुए हैं उनके साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है उनके लिए रोने पछताने अपने को हीन नीच समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कर्म ना आप में लगे न आप उन कर्मों में लगे क्या था तो आपको कैसा होता है कि आप अपने को बड़ा आत्मा मानते हैं और हमने इतना दान किया हमने इतना धर्म किया अभिमान होता है ना और कोई कह दे कि ये चोर है तो बड़ा दुख होता है, है? क्यों दुख होता है तो बोले अपने को धर्मात्मा मानते हैं इसलिए तो दुख होता है तो आप देखेंगे कि जो ये आपका धर्म और कर्म है ना बिल्कुल स्वप्न संख्या मन से माना हुआ है मन से माना हुआ है ये बिल्कुल अभिमान जीछा है कि हम धर्मात्मा हैं तो आपके तो ये अभिमान पर भी टूट लगती है वो भी टूट जाएगा अच्छा आपको ये मालूम पड़ेगा अभी हम बती हैं हम सुखी हैं हम राजी हैं हम हैं हम किसी से बात करते हैं अरे ये तो इतना अभिचार मूलक है कि हम आपको वेदांत का अनुभव सुना रहे हैं ये तो आपको मालूम पड़ता है ना कि इस समय हमारा एक दोस्त है और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते ये आपकी भूल है है ना इतने दोस्त की जिंदगी में ऐसे आए हैं और गए हैं आज जि, जिस दोस्त को लेकर के आप बैठे हैं ये भी आगे चल के दोस्त नहीं रहेगा छूट जाएगा जैसे और दूसरे छूट चुके हैं वैसे ये भी छूट जाएगा ये तो सपने का दोस्त है हो इसके राग बिल्कुल झूठा है और इस समय भी नहीं है इस समय जो मालूम पड़ता है ना कि हम बड़ा भारी प्रेम करते हैं राग करते हैं एकदम झूठा है जरासी कोई कठिनाई आने दो तो देखो तो तुम्हारा मन कैसी दुविधा में पड़ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए उसको छोड़ देता है हमको ऐसे बहुत है ना? बहुत मामले मालूम हैं, हैं? है? जिसमें दोनों एक राय होकर कोई काम करने के लिए गए आ, लेकिन जब संकट आ गया तब दूसरा चिल्लाने लगा कि हमको तो इन्होंने पकड़ लिया है न हमको तो इन्होंने पकड़ लिया हो सारा प्रेम सारा प्रेम हवा हो गया ये जो मालूम पड़ता है कि हम द्वेषी हैं ये बिल्कुल झूठा है आप किसी से द्वेष कर नहीं सकते अगर आपके मन में राग और द्वेष होता तो आप सो तो नहीं सकते नींद नहीं ले सकते आप सुसुख्ती काल में किसी से दुश्मनी करके बता दीजिए आप सुसुखी काल में किसी से प्रेम करके बता दीजिए आप सारे प्रेम और द्वेष को फोर करके साथ सोते हैं ये झूठी भर रहा है तो बोले हम बड़े सुखी हैं हम बड़े दुखी हैं हम बड़े धनी हैं हैं सब कल्पना है ये अपने स्वरूप को न जानने के कारण ये सारी झूठी झूठी कल्पनाएं आपके मन में भर गई हैं है हम धन के मालिक हैं हम मकान के मालिक हैं हम धरती के मालिक हैं हम दोस्त वाले हैं हम दुश्मन वाले हैं हम सुख वाले हैं दुख वाले हैं ये सारी कल्पना आपके मन में कहां से आई है केवल अपनी असलियत को न जानने के कारण केवल परमार्थ तत्व से विमुख होने के कारण केवल भ्रांति के कारण उसी भ्रांति को मिटाने का प्रयास ये वेदांत करता है और जब ये प्रयास सफल हो जाए सकमु भ्रांति मिट जाए तो आपका जीवन इतना सरल इतना सहज इतना स्वच्छ इतना निर्मल जिसमें कहीं कोई बंधन नहीं दुख नहीं राग नहीं द्वेश नहीं मृत्यु नहीं नींद आई तो सो गए भूख लगी तो खा लिया प्यास लगी तो पानी पी लिया काम करने का मन हुआ तो काम कर लिया मिलने जुलने का मन हुआ तो मिलजुल लिया और फिर है? अपने ठिकाने अपने ठिकाने कोई संबंध कोई बंधन कोई दुख नहीं ये जितना दुख है ये अज्ञान का है तो आप जीते रहना चाहते हैं माने मृत्यु से तो आपका द्वेष है और आप खुशी रहना चाहते हैं माने दुख से तो आपका द्वेष है परंतु अज्ञान को जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं अज्ञान से देश नहीं है सच की नहीं है और सच का ज्ञान नहीं है इसी अज्ञान के कारण ये जीवन जो है ये नष्ट्रष्ट जल्दी से जल्दी इस अज्ञान को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए नूनम तवम दे सद्रमोरूपम को निर्माण से मन में बात रोटी की वो विचार से डरते हैं तो जो विचार से डरते हैं वो जल्दी से कोई बात मान लेते हैं ऐसा चलो बाबा ऐसे इस तो, ऐसे लोगों को हल तो याद रहता है हल कहो फल कहो एक ही बात है जैसे किसी बच्चे ने उत्तर की पुस्तक में से ये याद कर लिया होए, जिस सवाल का जवाब ये है और समझता ना हो और क्या ज्यादा बच्चे का जो तो लोग विचार से डरते हैं वो बिना समझे ही समझा हुआ मान बैठते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभिमानी प्रकृति के होते हैं वो तो अपने को नासमझ स्वीकार करने में अपनी बड़ी हेठी मानते हैं तो चाहे, चाहे ना समझें चाहे न समझें हो कह देते हैं मैंने समझ दिया, तो ये दोनों मनुष्य के मन की कमजोरी है विचार से कतराने में तो बुद्धि की निर्बलता है और अपने को नासमझ अस्वीकार करने में हील भावना बैठी हुई है कि हम अपने को नासमझ स्वीकार करेंगे तो अहम भाव की कमी समझ भाव चोट लगेगी विचार भी करना चाहिए और जो जो अपने अंदर नासमझी हो उसको स्वीकार करके उसको समझ के मिटाने की भी कोशिश करनी चाहिए ये विद्या है एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद दुख नहीं है एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद अज्ञान नहीं है एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद मृत्यु नहीं है एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने के बाद जाना आना नहीं है नरक स्वर्ग नहीं है और ये है केवल ज्ञान ये कोई कर्म का फल नहीं है कर्म का फल तो कर्तृत्व की संपुष्टि है कर्ता कर्म का पोषण करता है कर्ता को बढ़ा देता है उपासना का फल है अपने को गौण बना करके उपास्य को प्रधान बनाना तत्पदार्थ प्रधान, प्रधान उपासना होती है और त्व पदार्थ प्रधान मान अहम पदार्थ प्रधान कर्म होता है कर्म अपने को बड़ा करता है और उपासना सामने वाले को बड़ा करते है उपासना इष्ट को बढ़ाती है और कर्म कर्ता को बढ़ाता है और करो और पाओ और करो और पाओ योगाभ्यास कर्तृत्व और इष्ट दोनों को शांत कर देता है इष्टाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता है और कर्तृत्व तो भी शांत तो हो जाता है निरोध दशा में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है परंतु वह अज्ञान को नहीं निकाल सकता कोई भी सुसुक्ति चाहे स्वाभाविक हो तो, असल में समाधि को तो चित्त की सुसुक्ति है तो रोज रोज की सुसुक्ति स्वाभाविक होने से अनायास होने से तामसिक है और जोग जन्य जो, जो सुसुक्ति है वो अभ्यास पूर्वक होने से तामसिक नहीं है सत्वावस्थान रूप समाधि है परंतु दोनों में वृत्ति काम नहीं करते हैं, इष्ट की पूर्ति वहां भी नहीं होती और कर्तरत्व की स्पूर्ति वहां भी नहीं होती और यहां भी कर्तत्व की और ईष्ट की स्फूर्ति नहीं होती तो अभी जैसे आजकल क्या बोलते हैं तुलनात्मक हाँ तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक विचार परंतु समाधि लगने से ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि जब समाधि से उठेंगे तो जिस ज्ञान की स्थापना करके समाधि में गए होंगे उससे उठ के फिर उसी पूर्व ज्ञान में आ जाएंगे जैसे जैसी ममता छोड़ के सो जाते हैं जगने के बाद फिर वैसे ही ममता वैसे ही अहंता आ जाती है ऐसा होता है तो कर्क प्रधान कर्म है और इष्ट प्रधान उपासना है कर्तत्व तो दोनों में है वो और कर्तृत्व और इष्ट की शांति समाधि है और उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है ये सब जन स्थितियां हैं जन्य पैदा की गई हैं कर्म का फल स्वर्ग पैदा किया गया है उपासना से इष्ट पैदा किया गया है इष्टत्व जो है वो पैदा किया गया है